नारद नारदपरिव्राजकोपनषद सप्तमोपदेश अथ जे नियम कथमित प्रमद पितामहृत विरक्त सन्धो वर्षा सुध्रुवशीलोष्टौ माससे का एक निवेद्यक्षुर्भया सारंगे स्वन ग्रहण न क्या कुरियां नृक्षारोहणमी न देवोत्सवदर्शनमेक्री ना्यर्चन कुरिया स्व्यतिरम त्यक्त मधुकृत्माशो भूत मेदो वृद्धि नादरमिव तदेकन्नमिव गंधलेपनशुद्धलेपन छारमंतरमी वस्त्रमुष्ट पात्रिवाभ्यंगम श्रीशंग्लादक मुद्रमिवृहांसमी ज्ञात चलदेशंडालाटिकाव स्त्रियम इहमी सुवर्ण कालकूटम सभास्थल इव स्थल राजधानी कुंभ पाक स्विंड वंदेक्रांडम नेदर्शन प्रपंचवृत्तिम परतज स्वेशजाचर देश विहाय विस्मृत पदार्थ पुनः प्राप्त स्वानंदमुस्मरन स्वशीलाम देश विस्म मास्वशर सगम्य कारागृह निर्मु चौरवत्द बंधुभवत्थल विहाय धूर तो वचेत अयत्न प्राप्त महर्रह्मणवध्यासंधान पर भूद्वा तर्व कर्मुक्त कर्म कामक्रोधलोभमूह मतमाश्चर द्ध्वा त्रिगुणातीत षडुर्मीरहित षडभाशून्य सत्वाक्तचरित्रोही ग्रामकरात्र पत्तने पंचरात्र चेत्रे पंचरात्री पंचरात्र केिर्मतिरना गिरीकशेक दौवाचरेत ग्राम त्रिभरनगर चतर्भाते कश्चरेतच कर्ण न त्रवकाश दिन्न ज्यान वैराग्य सम्पत्तिम भूज मतु मत न क्चिन्दतिमोच्यतः स्व्यन्जीवन्मुक्तिवाप्य प्रारब्ध प्रतिभासनासन पर्यन चतुर्विधम स्वरूप आदि के विशेष नियम इसके पश्चात दिवर्षी नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया हे ब्रह्मण सन्यासी के नियम किस प्रकार के हैं पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न को अपने समक्ष रखते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया उन्होंने कहा हे नारद सन्यासी विरक्त होकर मात्र चार मासी वर्षा के दिनों में किसी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करें और शेष आठ मास में वह अकेले ही भ्रमण करें। किसी एक स्थान विशेष पर ज्यादा दिनों तक निवास न करें, क्योंकि ऐसा करने से यति के बतित होने का भय रहता है भ्रमण की तरह से कभी एक स्थल पर न रुके यदि कोई अन्यत्र जाने का विरोध करे तो परिव्राजक उस विरोध को न माने अपने हाथों अर्थात अपने आप ही नदी तैर करके पार न हो वृक्षों पर भी उसे नहीं चढ़ना चाहिए देवों के निमित्त होने वाले आयोजनों को नहीं देखना चाहिए सदैव एक ही घर का भोजन न करे और आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य देवगणों का पूजन अर्चन भी न करे आत्मा की सेवा अन्य सभी का परित्याग कर मधुकरी वृत्ति से भिक्षा प्राप्त भोजन करे शरीर को कमजोर बनाकर रखे देह में मेद चर्बी की वृद्धि बिल्कुल ना होने दे घी को रुधिर के समान जानकर परित्याग कर दे एक ही परिजन के घर से के अन्न को मांसवत जानकर छोड़ देना चाहिए इत्र अथवा चंदन आदि के लेप को अपवित्र मलमूत्र आदि के लेप की तरह से मान कर छोड़ देना चाहिए छार अर्थात समुद्र साबुन सोडा आदि के मुख्य घटक आदि को चांडाल की तरह से जानकर अस्पृश्य माने कॉपिन आदि के अलावा अन्य वस्त्रों को उच्छिष्ट पात्रों के सदी समझकर छोड़ दें अभ्यंग तेल आदि की मालिश करने को स्त्री को आलिंगन की तरह मानकर सदैव उससे दूर रहे मित्रों के आनंददायक संग को मूत्र के सदृश त्याज जाने किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्पन्न होने वाली बृह इच्छा शक्ति को अपने लिए गोमांस के सदृश वर्जनी मानना चाहिए चीर परिचित एवं प्रिय स्थल को चांडाल का बगीचा समझना चाहिए सुवर्ण को कालकूट के समान सभा स्थल को स्मशान भूमि की भांति राजधानी को कुम्भी नरक के समान तथा एक जगह के अन्न भोजन को मृत व्यक्ति के लिए दिए हुए पिंड के समान जानकर त्याग देना चाहिए शरीर को आत्मा से अलग देखना तथा प्रवृत्तियों में फंसना भी छोड़ देना चाहिए अपने देश को छोड़कर अपने परिचित स्थलों से सदैव दूर बने रहने का प्रयास करना चाहिए अपने आनंदमय स्वरूप का सतत ध्यान करते हुए इस तरह की प्रसन्नता की अनुभूति करें, जैसे कि कोई विस्मृत हुई कीमती वस्तु पुनः मिल गई हो जिस स्थान पर जाने से अपने शरीर में ही आत्माभिमान जाग जाए जहाँ अपने देह से संबंध रखने वाले लोग निवास करते हों उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए अपने इस देह को भी मृत व्यक्ति की तरह से त्याज्य मानते हुए उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए जिस प्रकार जेल खाने से मुक्त हुआ मनुष्य अर्थात चोर शर्म के कारण अपनी जन्मस्थली पर न जाकर अन्यत्र कहीं दूर जाकर निवास करने लगता है उसी प्रकार, प्रकार परिव्राजक जहाँ उसके पुत्र और माता पिता आदि समस्त गुरुजन निवास करते हो उस स्थल को छोड़कर वहाँ से सदैव के लिए दूर ही अपना निवास स्थल बनाना चाहिए बिना प्रयास के ही जो भी कुछ प्राप्त हो जाए वही आहार भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए निरंतर ब्रह्ममय स्वरूप ओंकार के ध्यान में संलग्न होकर अन्य दूसरे सभी तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए काम क्रोध लोभ मोह मध एवं माश्चर्य आदि को जलाकर सत्यज तम आदि तीन गुणों से परे हो जाना चाहिए भूख प्यास आदि छह प्रकार की उर्मियों का प्रभाव योगी में नहीं होना चाहिए जन्म वृद्धि आदि ष भाव विकारों से भी अपना संबंध नहीं रखना चाहिए सर्वदा सत्यमय वाणी बोले शरीर एवं मन से पूर्ण पवित्र रहे और कभी भी किसी भी मनुष्य आदि से द्रोह न करे ग्राम में एक रात्रि नगर में पांच रात्रि किसी धार्मिक पुण्य स्थली में, में पांच रात्रि एवं तीर्थ में भी पांच रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए परिव्राजक कहीं पर भी अपने लिए घर न बनाए बुद्धि को सदैव परमात्मा के ध्यान में लगाए रखे कभी वह किसी भी स्थिति में असत्यवाणी न बोले पर्वत की गुफाओं में अपना निवास बनाए सदैव एकाकी ही भ्रमण करे परिव्राजक चौमासे के समय वर्षाकालीन चार मास में दो व्यक्तियों को अपने साथ रख सकता है तीन के साथ रहने पर तो गांव जैसा ही हो जाता है और चार आदमियों के साथ उस स्थल पर नगर जैसा ही बस जाता है अतः परिव्राजक एकाकी ही रहे अपने चौदह कर्णों इंद्रियों को अलग अलग विषयों के ध्यान का अवकाश नहीं देना चाहिए एवं अपने से भिन्न अन्य किसी को मान्यता न दे किसी भी अन्य दूसरे पदार्थ की तनिक भी भावना न करते हुए सभी का अवलोकन अपनी आत्मा के अनुरूप ही करे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ जीवन से मुक्ति प्राप्त कर ले अपने स्वरूप का विवेक हो जाने पर भी जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक अपने स्वरूप का ही ध्यान करता रहे परिवराजक का यह परम दायित्व तो है कि वह अपनी अंतरात्मा का सम्यक रूप से चिंतन करते हुए काल करे सृषवण स्नान कुटीचक बहुत क्या द्विवार हंस सेकमहंस मानसस्नानम तरियातीत भस्मस्नान अवधूत वायव्य कुटीचक सन्यासी के लिए तीनों समय प्रातः मध्याह्न एवं सायकाल का स्नान करने का नियम है बहुधक सन्यासी प्रातः काल एवं सायंकाल दो संध्याओं में स्नान करे हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में केवल एक ही बार स्नान करने का विधान बताया गया है परम हंस नाम वाले सन्यासी को केवल मानसिक स्नान स्नान ही करना चाहिए। तुरियातीत के लिए भस्म कहा गया है अर्थात वह संपूर्ण देह में केवल भस्म विभूति ही धारण कर ले और अवधूत नामक सन्यासी के लिए वायव्य स्नान अर्थात वह संपूर्ण देह में वायु के संस्पर्श से ही पवित्र हो जाता है उसको जल स्नान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती है ऊर्धपुंड्रम कुटीचक्रिपुंड्रम बहुधक ऊर्धपुंड्रम त्रिपुंडम हंस से भस्मोदूलनम परम हंस तुर्यातीत तिलकपुंड्रम अवधूत न किंचिततावधत कुटीचक सन्यासी को मस्तक पर ऊर्धपुंड धारण करना चाहिए बौधक को त्रिपुंड धारण करना चाहिए हंस नामक सन्यासी ऊर्द अथवा त्रिपुंड या परमहंस नाम वाले सन्यासी को केवल भस्म विभूति धारण करनी चाहिए के लिए तिलक का नियम गया है और अवधू सन्यासी के लिए किसी भी तरह का विशेष चिन्ह आवश्यक नहीं है ऋतु छौरम कूटीच क्य ऋतुद्वरम बहुदक न च न अति चेदन छोरम तुरयातीतावधूत न छौरम कुटीतक संयासी को दो दो मास में छौर कर्म करना चाहिए बौद्धक को चार चार मास में छौर कर्म करना चाहिए हंस एवं परम हंस अपने इच्छानुसार यदि चाहे तो छह छह महीने के अंतराल से छौर कर्म करवा कर सकते हैं अवधूत तथा तुरैयातीत परिव्राजक के लिए छौर कर्म कराना आवश्यक नहीं है कुटीचकन्न मधुकर बहुधुक हंसपरम हंसो कर् पात्र गोमुखम अवधूत सगरवृत्ति कुटीचक के लिए एक ही जगह के अन्न भोजन ग्रहण करने का विधान है बहुत सन्यासी को मधुकरी वृत्ति से अर्थात भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए हंस एवं परहम, परम परमहंस के लिए हाथ ही भोजन ग्रहण करने का पात्र होता है ये सन्यासी करपात्री कहलाते हैं उस करपात्री सन्यासी के हाथ में जो कुछ भी आ जाए उतना ही खाकर संतोष करना चाहिए। चाहिएतीत गो को गौमुख वृत्ति अर्थात उस सन्यासी के मुख में अन्य दूसरा कोई मनुष्य जो कुछ भी फल फूल दे उसे गाय के सरिश मुंह फैला ले लेना चाहिए अवधू सन्यासी के लिए अजगर वृत्ति अर्थात ईश्वरीक्षा अथवा दूसरे अन्य लोगों की इच्छा अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी पर संतोष कर लेना चाहिए साटी दुटीचक बहुतकटी हंस से खंडम दिगंबर परमहंसस्य एक कौपीनम तुर्यातीधूतरूपरम हंसपरम हंस योरज तन्न कुटीचक को अपने पास दो वस्त्र रखने का नियम है बहुदक अपने पास केवल एक चादर रखे तथा हंस नामक सन्यासी को वस्त्र का एक टुकड़ा रखने का विधान है परमहंस दिगंबर वस्त्र रहित रहे या फिर एक कौपिन मात्र ही स्वीकार करे तुरैयातीत और अवधूत को तो वस्त्र रहित ही रहने का नियम है हंस एवं परमहंस के लिए मृग धारण करने का नियम है अन्य सन्यासियों के लिए मृग अनिवार्य नहीं है